जबाल अष्ट खंड यहाँ धारणा के भेद उभेद का वर्णन है अथात संप्रवक्षा मे धारणा पंच सुब्रत द्योम्री बाजाकाशम तो धारिये प्राणे बाजा बिलम तद्द्वल चाग्निमोदा के भूमि भूमिभागे महामुधे कारा परा सर्व सुव्रत अब मैं तुम्हारे लिए पंच धारणाओं के संबंध में बतलाता अपने शरीर के अंदर जो आकाश तत्व स्थित है उसमें बाह्य आकाश की धारणा करनी चाहिए इसी प्रकार प्राण में बाह्य वायु तत्व की जठरानंद में बाह्य अग्नि तत्व की देहगत जल के अंश में बाह्य जल तत्व की एवं शरीर के पार्थिव भाग में ही संपूर्ण पृथ्वी की धारणा करनी चाहिए तथा हर एक तत्व की धारणा के समय क्रमशः हम यम रम वम लम इन बीज मंत्रों का उच्चारण करें इस धारणा को सर्वोत्तम बताया गया है यह पापों का विनाश करने वाली क्रिया है जानवंतम पृथ्वी हम सोम पाप्यंत यदियांस भ्रूमध्योलांसक तो आकाशाशस्त मृथांश परकीर्ति ब्रह्माण पृथ्वी भागे विष्णु तो यांसके तथा अग्नसे महेशानम ईश्वर चानीलासके आकाशाशे महाप्राज्य धारे तो सदाशिव पैर से लेकर घुटने तक का भाग पृथ्वी का अंश कहा गया है घुटने से लेकर गुदा तक का भाग जल का अंश बतलाया गया है गुदा भाग से ऊपर हृदय प्रदेश तक का क्षेत्र अग्नि अंश माना गया है हृदय से ऊपर भवों के मध्य भाग तक वायु का अंश निश्चित किया गया है और मस्तक का क्षेत्र आकाश तत्व का अंश कहा गया है हे महाप्राज्य पृथ्वी तत्व के अंश भी ब्रह्मा जी का जल तत्व के अंश में विष्णु जी का अग्नि तत्व के अंश में महादेव जी का वायु तत्व के अंश में ईश्वर का और आकाश तत्व के अंश में सदा शिव का चिंतन करना चाहिए अथवा तक्षा में धारण निपुंग पुरसेषे सर्वसास्ताम बोधानंदमय शिव धारिये बुद्धिमानि सर्वपापुद्ध ब्रह्माधिकारी संहृत्य कारण समाहित्य मन हे मनुष्येष्ट अब तुम्हारे लिए एक और दूसरी धारणा का वर्णन करता हूँ ज्ञानी मनुष्य अंतर्यामी पुरुष आत्मा में सभी प्रशासन करने वाले बोधमय आनंद स्वरूप तथा कल्याण में अविनाशी परमात्म तत्व कि प्रत्येक दिन धारणा करें इससे सभी तरह के पापों का समन हो जाता है कार्यस्वरूप ब्रह्मा आदि का अपने अपने कारण में लय करके सभी के परम कल्याण अनिर्वचनीय एवं बुद्धि से परे जो अव्यक्त परमात्मा तत्व है ऐसे उन श्रेष्ठ परमात्मा को अपनी आत्मा में धारण करें अर्थात ये साक्षात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान है ऐसा दृढ़ निश्चय करे और इस प्रकार से आत्म धारणा करते समय अपने मन को सभी कलाओं से युक्त प्रणव स्वरूप परमात्मा में ही स्थित करें इसके साथ ही मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को भी अपने अपने विषयों से अलग कर वे आत्मा में नियोजित कर दे